लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम ओं जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यमलगल् वाग्म ममृत जगत्प्रवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम नाम जगद्धा नमा तत् हृदय प्रेरणया बरात बराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्री, वंदे हम श्री, श्री, श्री गुरु श्रीगुरोपकमल श्री वैष्णवांश्र जा सह गण रघुनाथ सजीवं साइतम सारधूत पर्जन सहितम् श्री कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा पादान सह गणवानिता आजान लंबितनकावदात संकर्तन कपितरौ कमलायताक्ष विश्वभरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्तरौ करणवता नमस्कृत्य देवीं नरोत्तम दिवीं सरस्वती व्यास तये ंछाकुभ्य कृपा सत्ताभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोको हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दासो दासजीवे मुहृत मंद मते द्राप बोलो की जय दया द्रा बोल सुवृंदावन शत साक्षण मंगल श्री चैतन्य चरतामृत श्रीमन महाप्रभु एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि वैष्णव के शरीर कभी भी प्राकृत नहीं है यथावस्थित देह में ही अंत देह की प्राप्ति होती है और अंत देह ही कहीं पार्श्व देह में परिणत हो जाता है पार्शल देह ही कभी परकर के रूप में परिणत होता है फिर से दोहरा दे यथावस्थित जो देह है ये जो देह ये दे ही के भीतर ही एक अंत चिंतित देह विराजमान दे है श्रीमद गुरुदेव ने दीक्षा काल में जब मंत्र दिया उसके साथ में ही श्री किशोरी जी ने एक देख इस शरीर के भीतर ये स्थापित कर दिया जन यही कह रहे हैं श्री महामारी जी में कहा गया कि प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव जाय बिलो निज यूथ में या को यही उपाव सेवा सुख में ग्रंथ जहाँ प्रारंभ हो रहा है वहीं उसके प्रारंभ अष्टकालीन लीला का स्मरण जहाँ कर रहे हैं और मंगला लीला का स्मरण करेंगे निशांत की लीला का युगल सरकार के जागने की, उस लीला के प्रसंग में ही यही बात कही गई कि प्रात काल ही उठ के प्रातःकाल जल्दी उठो फिर धार सखी को भाव अपने हृदय में सखी के भाव को धारण रखो एक अंत्य जो देह है भीतर जो देह विराजमान है उस भाव में अवस्थित हो और जाए मिलो निज यूथ और उस मंजरी भाव से मंजरी देह से अपने यूथ में जाकर के मिलो अर्थात अपनी गुरु मंजरी उनका अनुगत्य ग्रहण करते हुए जो अपनी यूथेश्वरी हैं, श्री विशाखा जी ललिताजी श्री रंगदेवी जी जो भी अपनी यूथेश्वरी है जिनके यूथ में तुम हो युद्ध के साथ में जाकर के मिलो या तो यही उपाय उपाय उपाव उपाय इसका यही उपाय है कि लीला का स्मरण हो तो पहले आत्म स्वरूप का ध्यान करते हुए स्वरूप का ध्यान करते हुए फिर उस लीला का चिंतन किया जाए तो ये स्वरूप था भीतर अब ये जो अंतिंत स्वरूप है यही स्वरूप कहीं न कहीं श्री मुकुद मंदिर में जो चित्र बने हुए हैं मूर्ति बनी हुई है जो वहां पर विद्यमान है श्री मध्वाचार्य जी विशेष रूप से कहते हैं कि अमृद्ध के उदर में जो जीव हैं उनके कहीं स्वरूप वहां विराजमान है और जब साहु की बात करते हैं श्री मध्वाचार्य जी वहां पर के साथ में साहित्य नहीं है वहां पर साय है अपना जो स्वरूप है उसके साथ में साथ है। अपना जो स्वरूप है जो वहां पर विद्यमान है उसके साथ में साय इसलिए ऐसा बहुत ज्यादा कह देना कि भाई माध्यम के साथ में हमारा कोई संबंध नहीं है ये कभी प्रचारित भी करने का प्रयास किया जा रहा है उतनी सुंदर बात नहीं कहीं ना कहीं तो है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मध्वाचार्य जी से श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण की और सिद्धांत में कहीं कुछ साम्य है एक प्रक्रिया में जरूर साम्य है इसलिए पुराने लोग जो माधु गौड़ेश्वर ये जो कहते रहे ये एकदम असंगत नहीं है और श्रीमद महाप्रभु वे हमारे लिए उपास्य हैं उनको केवल आचार्य परंपरा में मान लेना ये उतनी अच्छी बात नहीं है महाप्रभु को एक आचार्य मान करके उनको केवल गुरु परंपरा तक सीमित रख देना और उनके बाद में कहीं एक संप्रदाय को स्थापित करना ये उतनी श्रेष्ठ बात नहीं होगी तो यहां पर यही है श्री माध्वाचार्य ये मध्वाचार्य जी यही कह रहे हैं अनुरु के उदर में कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं सारा बैकुंठ विराजमान है बैकुंठ में प्रतिमाएं बनी हुई हैं उन प्रतिमाओं के साथ में जीव का मोक्ष होने पर साहिज्य है ब्रह्म के साथ में साहिज्य नहीं जीव जीव जीवकोटि में है और ईश्वर ईश्वर कोटि में है और मध्वाचार्य तो सबको बिल्कुल पृथक मानते हैं पांच भेद मानते हैं जीव जीव में भेद जीव जगत में भेद जीव ईश्वर में भेद जगत का ईश्वर में भेद जगत का जगत के साथ में भी भेद। पांच प्रकार के जो भेद हैं तो बिल्कुल उनके हाथी हाथियों उठे हुए हैं दो उमी बिल्कुल स्पष्ट है मध्वाचार्य जी के शिवग्रह में उनका जो स्वरूप है उसमें स्पष्ट रूप से वो दो विग्रह इनमें ईश्वर जो है वह शासक है बाद बाकी जितने भी हैं वे शासव होकर के विराजमान तो जगत जीव काल और कर्म और ईश्वर ये पांच तत्व हैं इन पांच तत्व में ईश्वर है शासक और जगत जीव काल और कर्म ये सब ईश्वर के अधीन होकर के विराजमान तो वहां पर जो स्वरूप है कहने का मतलब ये तो प्रसंगानुसार बात आ गई परंतु तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो स्वरूप है तो यथावस्थित शरीर के भीतर अंतचिंत शरीर है अंतचिंत शरीर जाकर के मिलेगा पार्शल शरीर में जो वैकुंठ में श्री मध्वाचार्य के अनुसार श्री अमृद्ध में और या वैकुंठ में जो विराजमान है गोलोक में जो विराजमान है उस शरीर के साथ में मिलेगा और वही शरीर कहीं गोपी गर्भ से जन्म ले करके लीला परकर से जन्म ले करके कहीं स्वरूप को भी प्राप्त करके विराजमान होगा तो यथावस्थ शरीर बनता है सिद्ध शरीर सिद्ध शरीर बनता है पार्शद शरीर पार्शद शरीर बनता है स्वरूप परकर परकर रूप होकर के विराजमान हो तो वैष्णव के देह चिन्मय होकर के विराजमान है इसके लिए एक प्रमाण दिया एक कथा कही वो श्री सनातन गोस्वामी जी की कही कि सनातन गोस्वामी का शरीर शिवन महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे इसमें सुगंध आई थी कपूर की केशर की अगर की चंदन की सुगंध आई और तुम्हारे शरीर से जो मवाद बह रही है पीड़ बह रही है उसमें भी मुझे चंदन जैसा अनुभूति हुई परंतु तो इसको मैंने पहचाना अब सब लोग पहचाने इसके लिए फिर महाप्रभु ने आलिंगन करके सनातन स्वर्म को चिन्हय स्वरूप प्रदान कर दिया अब एक दूसरा प्रमाण इसी बात में दे रहे हैं कि महापुरुष अंत देह में इतने डूबे रहते हैं कि उनको बाहरी वस्तु का कहीं ज्ञान ही नहीं है जैसे श्री राय रामानंद उनके पास में श्रीमंद महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को भेजा और प्रद्युम्न मिश्र ये देख करके आश्चर्यचकित हैं कि राय जिस समय जगन्नाथ वल्लभ नाटक की रचना और उनका मंचन करने के लिए जो नटियों को शिक्षा दे रहे हैं देवदासियों को शिक्षा दे रहे हैं परम सुंदरी देवता देवदासी युवते है परंतु इनके श्रीअंग में इनके मन में जरा भी विकार नहीं है और उनका स्नान कराना वस्त्र धारण कराना सारे कार्य श्री राय कर रहे हैं परंतु तो उनमें तनिक भी विकार नहीं आते हैं तो इसी प्रसंग को ये ये जो सिद्धांत है कि वैष्णव के देह चिन्मय है इसको यहां प्रमाणित किया जा रहा है इस दृष्टान्त के द्वारा कि वैष्णव जब अंत देह में विराजमान होगा और चिंतित देह कहीं बाहर प्रकट हो जाएगा तो उसे बाहरी वस्तु का सम्मान नहीं रहेगा जब तक बाहरी वस्तु बाहरी देह और देह ये दोनों मिलकर के एक नहीं हुए तब तक तो बाहर की वस्तुओं का बेकार साधक में दिखेगा परंतु तो यदि वह अंत चिंतित देह में मिल गया उसका यथावस्थित देह अंत देह के साथ में मिलकर के मैच करके एक हो गया ट्यून एक हो गई तो बीड़ा और वैनिक इन दोनों की एकता हो जाने पर बाहर जो कुछ भी किया जा रहा है वह भीतर पहुंचेगा और भीतर जो कुछ भी भाव है वे ही स्वर बाहर निकलेंगे जैसे बीणा बजाने वाला बहुत देर तक घंटों तक बीणा की खूटियों को मरोड़ता रहता है तबला बजाने वाला घंटों तक ठोका पीटी करता रहता है बजाना शुरू नहीं करता है जब उसके हृदय में जो संगीत है उस संगीत के साथ में इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य है वो जब मैच कर लेता है जब उसकी ट्यून मिल जाती है मैचिंग हो जाता है तब बाहर का जो वाद्य है वो उसके हृदय को झंकृत करेगा वहां की जो वाइब्रेशन है वो हृदय को आएगी और हृदय में जो संगीत है वह संगीत ही वाद्य में प्रकट होगा तो भीतर का बाहर बाहर और बाहर का भाव भीतर श्री रूप कविराज ने इस बात को रागान का विवृत्ति में ये जो पद्धति है बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत की और उन्होंने यही कहा बीणा वैदिक और ऐक्य जैसे बीणा वैदिक इन दोनों की एकता है वो एकता होने पर तब यथावस्थित जो शरीर से सेवा की गई है वो सेवा पहुंच जाएगी नुकुंज में और नुकुंज की जो सेवा है वो यथावस्थित शरीर में भी कहीं बाहर प्रकट होने लगेगी और श्री राय रामानंद की स्थिति यही है कि नुकुंज की जो सेवा है निकुंजी की सेवा उनकी यथावस्थित परिवेश में उनका जो अपना एटमॉस्फेयर है उसमें भी उनके अंतश्चिंत देह की सेवा बाहर प्रकट हो रही है ऐसा कैसे हुआ इसका कारण है वस्तु शक्ति जब वस्तु शक्ति में बहुत ज्यादा अभिनिवेश हुआ तो वस्तु शक्ति में अभिनिवेश होकर करके वो वस्तु शक्ति की यह सामर्थ्य है कि वह जितना अधिक हम वस्तु का सेवन करेंगे क्यों त्यों हमारे हृदय के हृदयों वे दूर हो जाएंगे विक्रीड़ित्री विष्णु हो श्रद्धांत अथे देहा जो श्री विष्णु की मानी श्री कृष्ण की इस लीला का विक्रीड़ा का विशेष क्रीड़ा का वर्णन करेंगे और श्रवण करेंगे श्रद्धां शूण्त निरंतर निरंतर श्रवण करेंगे अनुशोण्या और अनु वर्ण और उसका निरंतर निरंतर जो वर्णन करेगा तो बार, -मार, बार, -मार बार बार बार बार वर्णन करने से यथावस्थित शरीर में जो विकार हैं वो वस्तु शक्ति उस यथावस्थित शरीर के विकार को वस्तु तो शक्ति को न जानते हुए भी दूर कर देते जैसे औषधि में क्या इंडिग्र हैं ये हमको पता नहीं है परंतु औषधि को लेते हैं तो शरीर के साथ में कहीं वो मिलकर के एक कंपोज बना करके वह शरीर के रोग को दूर कर देता है वह कंपोज इसी प्रकार जब निरंतर निरंतर अनुवर्णन निरंतर निरंतर शरण किया जा रहा है तो यथावस्थित शरीर में जो बाह्य विकार है वे बाह्य विकार दूर हो जाएंगे भक्तिम पराम भगवती शक्ति पराभक्ति को पहले उत्पन्न करेगी पृथ्वीलभ्य ये प्रत्येक का प्रयोग है पराशक्ति को वस्तु शक्ति, जो पराभक्ति है उस पराभक्ति को पहले उत्पन्न करेगी फिर हृदयोग आशो अपन होती हृदय के जो रोग हैं कामना बासना वे अपने आप दूर हो जाएंगे वे अपने आप दूर हो जाएंगे जैसे कहीं कहा गया कहा जाता है कि भोजन करने के लिए ब्राह्मण बैठता है तो यहां पर लगता यह है कि बैठने की क्रिया पहले हुई भोजन बाद में होगा परंतु तथ्य तथ्य यह है कि भोजन की थाली पहले उपस्थित हो गई है पातल पहले आ गई है तब वो बैठा गया है तो इसी प्रकार प्रेम की प्राप्ति वस्तु शक्ति पहले आ गई और वस्तु शक्ति के प्रभाव से फिर हृदय की जो कामना वासना है हृदयोग वे रोग और पीड़िया ये दोनों हृदय का तात्पर्य है कि सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये संदेह भी दूर हो जाएगा और सेवा मिले ये जो अभिलाषा है वो भी हो जाएगी तो सेवा की प्राप्ति माने भोजन की थाली सामने है प्रसाद की थाली तो सेवा की प्राप्ति भी हो गई और सेवा की प्राप्ति होने होते ही भूख भी निवृत्ति अपने आप हो जाएगी थाली आ गई तो चैन सा पड़ गया हाँ आप तो बो बस प्रसाद आगे सामने अब कोई चिंता की बात नहीं है तो भूख जो है वो भूख की निवृत्ति हो जाए संतोष की असंतोष की निवृत्ति और असंतोष की निवृत्ति के साथ साथ कहीं न कहीं मन में संतोष की प्राप्ति ये दोनों हो जाएंगे तो शुद्ध शुद्धांक तो भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य भगवान में भगवती मन भगवान ने परा भक्ति को प्रसन्न दे उसने पहले प्राप्त कर लिया और शक्ति के प्रभाव से हृद्रोगम हृदय में जो कामना वासना थी वे हृद्रोग दूर होंगे जैसे भोजन को देखते ही संतोष आ गया और असंतोष दूर हो गया ऐसे ही सेवा मिलेगी ये विश्वास भी हो जाता है और मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये जो संदेह है या संदेह भी दूर हो जाएगा आशो अपन होती ये दोनों दूर हो जाएंगे लगता ये है कि भोजन करने के लिए बैठा पहले गया फिर भोजन आएगा परंतु ऐसा नहीं है भोजन पहले आ गया है सुनिश्चित हो गया है तब बैठे तो श्री राय की स्थिति यही है कि निरंतर निरंतर भगवान लीला का स्मरण करने से उनको यथा अवस्थित जो देह है उसमें उनका अभिनिवेश है ही नहीं यथा अवस्थित देह में ही ये नारी है ये पुरुष है अपोजिट सेक्स के प्रति जो आकर्षण है वो यथावस्थित देह के कारण यथावस्थित देह के मन के अभिनिवेश के कारण होता है परंतु तो उनका मन कहीं यथावस्थित देह में स्थित है ही नहीं यथावस्थित है ही नहीं इसलिए उनका मन चिन्मय होकर के विराजमान है ऐसी स्थिति में भीफर का जो संगीत है का संगीत वही में बज रहा है और उस में बजने पर जब वे उन दो देवदासी युवतियों का श्रृंगार कर रहे हैं तो उनके मन में कहीं कोई क्लेश नहीं हो रहा है महाप्रभु बड़े चतुर हैं अपना नाम ले रहे हैं कि मैं तो प्रकृति का नाम सुनता हूं स्त्री का नाम सुनता हूं तो मेरे हृदय में क्षोभ हो जाता है धन्य है राय रामनंद, जो अपने हाथ से साक्षात स्त्री का स्पर्श करते हैं परंतु तो उनके मन में क्षोभ नहीं है ये महाप्रभु का केवल कहना है कहीं दिखाने के लिए अपने भाव को छपाने के लिए यह दीनता में महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं महाप्रभु में ऐसा है नहीं दीनता में ऐसा कह रहे हैं परंतु तो अपने माध्यम से हम लोगों की दुर्दशा का श्री महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं अपना नाम लेकर के हमारी दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं तो कह रहे हैं एक रामानंदिर हाय अधिकार 40 प्यार पांचवी पर का 40 प्यार की एक रामानंदिर हाय ए अधिकार, रामा अधिकार श्री रामानंद का ही ये अधिकार है कि जब उनका अंतश्चिंत देह इतना प्रबल हो गया कि बाह्य देह उनका भूल गया है ऐसी स्थिति में भी बाह्य देह से यदि दे किसी की सेवा कर रहे हैं तो उनके मन में क्षोभ नहीं है और उनके संपर्क से उन देवदासियों में भी क्या बात धंधे धंधे में बंद नहीं है वे नटीकरण उनमें भी इतनी क्षमता विराजमान है कि उनके हृदय में भी कोई क्षोभ नहीं हो रहा है नहीं हो रहा और उनको भी वे संपर्क स्पर्श मन न्याय से उसी देह में विराजमान कर रहे हैं और देह में एक एक जो भाव है उनकी सूक्ष्मता का शिक्षण देते हुए वे रस में प्रवृत्त करा रहे हैं तो वैष्णव का देह कभी प्राकृत नहीं है इस सिद्धांत को क्या गजब ढंग से श्री चैतन चरता ने कहीं स्थापित किया उसके लिए दो प्रमाण दिए एक तो श्री सनातन मुसलमान जी का प्रमाण और दूसरा सिद्ध रूप में श्री राय रामानंद उनमें कैसे स्पर्श नहीं है भाव हो जाने मात श्री राय रामानंद के मन के भाव को राय रामानंद ही जानते है। श्री हैं श्री विशाखा स्वरूप हैं श्री राय रामानंद और उनके भाव को विशाखाजी के भाव को श्री विशाखाजी ही जानेंगी पहा जान बारे द्वितीय ना पात्र उसको जानने वाला कोई दूसरा पात्र नहीं है अर्थात जिसने निरंतर निरंतर श्री हरि नाम का जप किया होगा और नाम के प्रभाव से जिसका चित्र दर्पण मार्जन चित्रूपी दर्पण एकदम शुद्ध हो गया है ऐसा जो व्यक्ति है वह कहीं इस स्थिति को पहुंचेगा कि देह के आकर्षण उसको तनिक भी प्रभावित नहीं करेंगे और सखियों में तत्सुखी भाव ही एकमात्र विराजमान है तो श्री विशाखा जी का जो तत्सुखी भाव है वो तत्सुखी भाव ही विराजमान है और श्री श्याम सुंदर को श्री प्रिया जी को कैसे दोनों को उनकी सर्वोत्तम प्रिय वस्तु को कैसे समर्पित किया जाए इस भाव से श्री राय रामानंद उन को सजा रहे हैं जो नटी श्री प्रिया जी का अभिनय करेगी वो प्रिया जी कितनी सुंदर हैं जिनको शाम को देना है उसके द्वारा शिवप्रिया को कितना सुख मिलेगा शाम को कितना सुख मिलेगा केवल इस विचार में वे डूबे हुए हैं बाह्य स्वरूप का तो उनको अनुसंधान नहीं है प्राकृत का तो कहीं अनुसंधान ही उनको नहीं है इसलिए जो उस स्थिति में विशाखाजी की स्थिति में पहुंची हुई है उनके भाव को और कौन जान सकता है शिव विशाखा में जैसा तत्सुखी भाव है वैसा तत्सुखी भाव और कहीं हो ही नहीं सकता है किंतु शास्त्र दृष्टि एक कौरी अनुमान शास्त्र शास्त्र की दृष्टि से भी मैं एक अनुमान कर रहा हूं श्रीमद भागवत इसमें प्रमाण है अनुमान का तात्पर्य है न्याय शास्त्र में अनुमान कहते हैं कि लिंग परामर्श अनुमानम अनुमान की परिभाषा न्याय शास्त्र में दी गई लिंग वर्ष, लिंग माने कोई चिन्ह को देख करके तृतीय ज्ञान प्राप्त करना उस चिन्ह से वो तृतीय ज्ञान जो होगा उसका नाम है अनुमान उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी पर्वत धूमान बंदमान पर्वत के ऊपर धुआं देखा तो पहली वस्तु क्या हो रही है धुआ तो प्रथम जो वस्तु का दर्शन हो रहा है वो हो रहा है धुआं अग्नि भी दिख रही है परंतु धुएं को देखकर के हम अनुमान कर लेते हैं कि पर्वतोयम पर्वतोमान धूमत्वा सबसे पहले धूम का दर्शन हुआ तो प्रथम दर्शन हुआ धुआं दूसरा जो दर्शन होगा वो होगा साहचर नियम जिसको कहते हैं व्याप्ति के यथे यथे धूमत शस्त्र साह चर नियम हो गया उसका दृष्टांत कौन सा है बोले यथा महान से जैसे हमने रसोई में देखा था मैया कर रसोई कर रही थी उसमें धुआं था तो वहां पर अग्नि थी ये दूसरा दूसरा दृष्टांत हो गया दूसरा अनुभव हो गया प्रथम परामर्श हो गया प्रत्यक्ष धुआं दिख रहा है दूसरा हुआ उस धुए को देख करके साहचर नियम इसी को साचर नियम को कहते हैं साहचर नियम हो व्याप्ति व्याप्ति की परिभाषा है न्यायशास्त्र में साहचर नियम अब तीसरा जो है वो इस व्याप्ति के आधार पर तीसरा तीसरा जो ज्ञान है क्योंकि तो पर्वत में अग्नि है तो धुआं है इसलिए कहीं ना कहीं अग्नि जल रही होगी ये तीसरा नियम जो है इसको कहेंगे तृतीय जो वस्तु है वो तृतीय परामर्श उसका नाम है अम्मा तो जो तीसरी बात प्राप्त होगी कि पर्वतों धूमत्वात्व हेतु पर्वतो बधमान ये होगी प्रतिज्ञा धूमत्वात् हेतु फिर यथयत्र धूमा तथ तत्र, तत्र, तत्र बंधी यह साहचर्य नियम हुआ और तीसरा हो गया दृष्टांत यथा महान से चौथा हुआ तस्मात तथा ये यहां पर भी अग्नि धुआं है इसलिए अग्नि होगी और पांचवी जो वस्तु हो गई वो हो गया निष्पत्ति निष्पत्ति ये हुई कि पर्वत धु अग्निमान पर्वत जो है वह अग्नि से युक्त है इस प्रकार पांच जो पर्व है उन पांच पर्वों को ग्रहण करके जय जय जय हो हो जय हरि बोल तो पांच जो तो पर्व है उन पांच अंगों के द्वारा पांच अंगों के द्वारा अनुमान की प्राप्ति होती है इसको कहते हैं लिंग परामर्शो अनुमानम लिंग के द्वारा माने किसी चिन्ह को देख करके किसी वस्तु का परामर्श कर लेना किसी वस्तु को प्राप्त कर लेना श्री राय रामानंद शुद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं इस बात को इस लिंग के द्वारा जाना जा रहा है कि युवती जनों का किशोरियों का स्पर्श करने पर भी उनके हृदय में विकार नहीं है क्योंकि जिसमें चिन्हयता होगी जिसको अनुभूति की प्राप्ति हो गई जिसका अंत दे अत्यंत प्रभावशाली हो गया होगा वह बाह्य वस्तु की विस्मृति को प्राप्त कर लेता है तो यहां कह रहे हैं तो किंतु शास्त्र दृष्टि पर ही अनुमान शास्त्रीय की दृष्टि से भी मैं ये अनुमान कर रहा हूं एक अनुमान होता है प्रत्यक्ष अनुमान और दूसरा होता है कहीं श्रोत अनुमान तो यहां श्रौत अनुमान जो है उसके शास्त्र की दृष्टि से भी अनुमान प्राप्त के किए आते हैं तीन विशेष रूप से प्रमाण हैं प्रमाण का अर्थ है प्रमाण की परिभाषा है प्रमाकरणम प्रमाणम जिससे प्रमा की प्राप्ति हो ऐसा मैं समझना मैंने कोई क्लास लेने लगे यहां पर तो विषय आ गया इसलिए इसलिए वो प्रसंग जो है उनको कहीं पुरानी जो संस्कार है वो पुराने संस्कार कहीं ना कहीं जन्मभर जो अध्यापन पचास वर्ष अध्यापन किया वो कहीं ना कहीं गोल वो आ जाते हैं वो संस्कार उसके कारण तो प्रमाण उसको कहेंगे प्रमाकरणम प्रमाणम परमा माने यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान जिसके द्वारा प्राप्त हो उस साधन को हम कहेंगे प्रमाण ये प्रमाण की प्रमाण की परिभाषा हो गई प्रमाण बहुत से हैं पंत तीन प्रमाण प्रधान हैं एक है प्रत्यक्ष दूसरा है अनुमान तीसरा है शब्द ये तीन प्रमाण प्रमाण हैं प्रत्यक्ष का तात्पर्य है कि इंद्रियार्थ संयोग प्रत्यक्षम इंद्रिय का अर्थ के साथ में जो संयोग है उसको प्रत्यक्ष कहेंगे वस्तु कहीं वस्तु को आंख देख रही है कागज को आंख देख रही है तो इंद्रिय का अर्थ के साथ में अर्थ माने वस्तु इसके साथ में जो संयोग हो रहा है वह संयोग प्रमाण है आंख प्रमाण नहीं है वस्तु प्रमाण नहीं है प्रत्यक्ष इसको कहेंगे बोले आंख में प्रमाण नहीं है वस्तु सामने नहीं है तो कागज प्रमाणित नहीं होगा और कागज है आंख नहीं है तभी भी प्रमाणित नहीं होगा इंद्रिय का अर्थ के साथ में जो संयोग है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है यह प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ अनुमान कहेंगे उसे जहां पर लिंग पानुमर्श है तस्वीर तृतीय ज्ञानम किसी हेतु को देख करके धुएं को देख करके अग्नि का जहां ज्ञान किया जाए तीसरा तीसरा जो ज्ञान होगा वह अनुमान कहलाएगा पहला ज्ञान सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि पर्वतोयन वर्मान धुमत्वात्थ धुआं सामने दिख रहा है फिर तो दूसरा अनुमान हुआ कि यथयथ धुआं तथ्य सत्रबी जैसे रसोई में धुआं था तो वहां पर अग्नि भी थी ये दूसरा दृष्टांत हुआ मानस, रसोई मानस माने रसोई और तीसरा दृष्टांत हुआ कि तस्मा तथा क्योंकि धुएं में पर्वत में भी धुआं दिख रहा है इसलिए पर्वत में भी कहीं ना कहीं अग्नि जल रही होगी जो, जो ज्ञान है इसको अनुमान कहेंगे इस अनुमान को प्राप्त कराने वाली जो वस्तु है वो कहीं अनुमान के द्वारा भी दिख रहा है तो यहां पर प्रत्यक्ष में देख लिया और प्रत्यक्ष में तो महाप्रभु ने दिखा दिया कि वैष्णव का आकर्षण आलिंगन किया और सनातन गोस्वामी के जो चिन्हय देह था वह सामने प्रकट हो गया और ऊपर का जो रोग रोग था वह दूर हो गया ये प्रत्यक्ष में अर्थ के के द्वारा वैष्णव का देह चिन्हय है इस बात को दिखाया अब अनुमान के द्वारा दिखा रहे हैं कि श्री राय रामानंद अपने हाथ से किशोरियों की सेवा कर रहे हैं परंतु तो उनमें विक्षोभ नहीं है यदि अंतश्चिंत देह परम दीप्तमान होकर के विराजमान होगा तो ऐसी स्थिति हो सकती है यदि देह क्रियाशील नहीं है एक्टिवेट नहीं है तो ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है मुझे ऐसी स्थिति नहीं है मैं प्रकृति का नाम सुनकर के भी व्याकुल हो जाता हूं जबकि श्री राय रामानंद प्रत्यक्ष में सेवा करने पर भी तनिक भी प्रभावित नहीं होते हैं यह अनुमान दिखाया अब तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण कहते हैं तो, तो आप तो किसको कहते हैं बोले आप तस्तु तो यथार्थ भक्ता आप तो की परिभाषा दी गई जो यथार्थ वचन कहने वाला है उसका नाम है आप तो शब्द प्रमाण का तात्पर्य है आप्त तो वचन को शब्द कहते हैं और आपक वचन दोनों हो सकते हैं वेद भी आपके वचन हैं तो भगवान की वाणी है और वेद का आश्रय लेकर के रसिन जनों ने जो बाणी कही उन रसिन जनों के वचन भी आपको वचन कहलाएंगे ऐसा नहीं है वेद के वचन को मानेंगे और रसकों के वचन को नहीं मानेंगे कई बार तो ऐसा होता है कि वेद रसकंद की बाणी रसकों की वाणी ही हमारे लिए सबसे बड़ा वेद है क्योंकि उन्होंने अनुभव करके उसका वर्णन किया श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं वेद रशक की बाणी हमारे लिए ये रसकों की जो बाणी है वो ही वेद रूप होकर के विराजमान है तो यथार्थ वक्ताओं के जो वचन है वे आप्त तो कहलाएंगे अब यहां आपको तो वचन कह रहे हैं कि श्रीमद भागवत भी कह रही है के विक्रीडित्री विष्णु हो के जो श्री कृष्ण कथा का, का अनुवर्णित जो अनुवर्णन करेंगे माने बार बार वर्णन करेंगे और बार बार श्रवण करेंगे उनको प्रेम रक्षणा भक्ति की प्राप्ति पहले हो जाएगी और उनके कामना उनकी कामना वासनाओं की निवृत्ति हृदय का जो रोग है कामना वासना उन कामना वासनाओं की निवृत्ति उनकी पीछे होती हुई चली जाएगी कामना क्या है कृष्ण सेवा मिले वासना क्या है चिंता क्या है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी यही दो है हृद्रो इनकी निवृत्ति हो जाए आशो अपन होती यहां पर प्रेम के कारण हृदय के रोगों की निवृत्ति होगी प्रेम की प्राप्ति पहले होगी वस्तु तो शक्ति हृदय के रोगों को नृत्य करेगी क्योंकि ऊपर से देखने में यह लगता है कि सूर्योदय पहले हुआ कोई प्रश्न करे कि सूर्योदय पहले हुआ कि है पहले फटी लगता यह है कि पहले फटी ड्रोन पहले हुआ और सनराइज बाद में हुआ सूर्योदय बाद में हुआ सत्य यह है कि सूर्योदय हो गया था इसीलिए पो फटी सूर्योदय नहीं होता तो पो नहीं फटती ड्रोन नहीं होता तो भक्ति पहले उत्पन्न हो गई है और भक्ति पहले उत्पन्न होने के कारण भक्ति के प्रभाव से हृदय में जो रोग थे हृदरोग थे वे दूर हुए इसलिए भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य प्रत्यय का जो उपयोग किया एक तो प्रत्यय का जो किया वो इसलिए किया कि भक्ति की प्राप्ति प्रेम की प्राप्ति पहले हो जाती है और वस्तुशक्ति के प्रभाव से हृदय के रोग दूर होते हैं भंदावन बिहारी लाल की जय निष्कर्ष ये हुआ कि भक्ति के, के स्वरूप शक्ति के प्रभाव से भक्त के जितने भी रोग हैं वे दूर हो जाते हैं श्री राय रामानंद उनमें प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी प्रतीत हो रहा है कि उनमें कहीं विकार नहीं है के द्वारा भी ये सिद्ध रहा है कि उनमें विकार के लक्षण नहीं दिख रहे हैं इसलिए वे सिद्ध हैं और शास्त्र भी ये कह रहा है कि जिसने निरंतर कृष्ण कथा का आस्वादन किया निरंतर निरंतर कृष्ण कथा में ही जो दिन रात लगा रहता है डूबा रहता है उसके हृदय के जितने भी रोग हैं वे अपने आप ही दूर हो जाए भगवान के प्रभाव से उसके हृदय के रोग दूर होते हुए चले जाते ये सुनिए पढ़े तार फल से निश्चित श्री राय राम जी जो सुनते हैं जो पढ़ते हैं उसका ही फल ये है श्रीमद भागवत को निरंतर निरंतर सुनते पढ़ते हैं उसका ही फल ये है कि वे इस भावा विष्णु इस भाव में ही निरंतर निरंतर आविष्ट रहती हैं क्योंकि की बोली है रस्तों की कि जो खाएगा बुद्ध कारण बिहारी लाल की जय जिसको निरंतर निरंतर उन्होंने खाया है वही वही बात कहीं सामने प्रकट होगी तो सही भाविष्ट यही से वे वे निरंतर निरंतर इसी भाव से आविष्ट होकर के रहे हैं और कभी भी उनको कहीं विषयों में तो कहीं प्रवृत्ति है नहीं और भगवत सेवा में ही निरंतर निरंतर उनकी प्रवृत्ति लगी रहती है सेवा कृष्ण कथा से वे कभी थकते नहीं ये श्री राय उनका व्यवहार को भी व्यवहार अपने आप पीछे पड़ता हुआ चला जाता है मन प्रसन्न और अनुरुचि तो जोड़ो उतरो जाम बुखार उतर गया है इसकी पहचान क्या है बोले मन प्रसन्न मन प्रसन्न है और अन्न रुचि अन्न में रुचि हो तो समझना चाहिए संसार रूपी जब उतर गया और यदि कृष्ण का सामने रुचि नहीं है अन्न में रुचि नहीं है और मन पसंद नहीं है मन में अभी भी कहीं कही ना कर कहीं ये करना है वो करना है चिंता लगी हुई है जो भक्त है वो निश्चिंत तो होकर के ठाकुर जो करेंगे करेंगे अरे का चिंता करना ठाकुर जैसे निभाएंगे तो ये उनमें सही स्वरूप विराजमान है तो मन प्रसन्न और अन्न रुचि अन्न में रुचि भी होना चाहिए मन भी प्रसन्न होना चाहिए तो ताल फल की कही कहीं नी राय रामन ने जो कुछ भी अनुभव किया है उस अनुभव को उनके हृदय में जो निरंतर निरंतर मिश्री घुलती रहती है उसका वर्ण नहीं किया जा सकता है नित्य सिद्ध से ही प्राय सिद्धता है अंत में निष्कर्ष किया नित्य सिद्ध हैं और उनका शरीर भी नित्य सिद्ध होकर के ही विराजमान है रागानुरा मार्ग जान रायर भजन जान गए कि शिव राय का जो भजन है वह रागानुरा मार्ग का भजन है रागात्मिका का अनुसरण करने वाला जो मार्ग है उसका नाम रागानुरा मार्ग है रागात्मिका का, का है श्री कृष्ण की सेवा ऐसी सेवा जहां पर के स्वस्की सेवा है और स्वागस सेवा में आविष्टता प्राप्त है ऐसी जो सेवा है वो सेवा का नाम रागानुमा इष्टे स्वारस् की राग परमािष्टता भवे तन्मयया भवे भक्ति साच रागात्मिक इष्ट में स्वाभाविक राग और तमययी परम आविष्टता इनको जो प्राप्त कर रहे हैं उसका नाम रागात्मिका है ये मुख्य लक्षण नहीं है मुख्य लक्षण है आनुकुल्य कृष्णानशील स्वरूप लक्षण है अनुकुल्य कृष्णानशीलन और तटस्थ लक्षण है इष्ट में स्वारस की परमाविष्टता ये तटस्थ लक्षण रागानुराग स्वाभाविक रूप में इष्ट में लगना ये तटस्थ लक्षण है पर मुख्य रूप से सब प्रकार से कृष्ण की सेवा करना यह स्वीन जो है यशोदा तो सुबल श्री राधारानी ललिताजी विशाखा जी चित्रक पत्रक इत्यादि दास श्री रूप मंजिरी जो नित्य पर कर उनकी बात कर रहे हैं वे नृत्य परकर श्री कृष्ण की सेवा में ही निरंतर लगे हैं ये तो है उनका स्वरूप लक्षण और स्वाभाविक परमाविष्टता है स्वरूप के साथ में उनकी ये उनका आवेश है माने किसी गुण के आधार पर गुण की वैशाखी पर उनका प्रेम नहीं ट रहा है कृष्ण सुंदर है इसलिए प्रीति ठीक है सुंदरता ही है, है वे परंतु तो सुंदरता के कारण प्रीति नहीं है कृष्ण तो बलवान है इसलिए प्रीति इस कारण नहीं है कृष्ण हमारा है इसके कारण प्रीति है बालक से जो मां का प्रेम है वो उसके गो के कारण नहीं है सहज संबंध के कारण प्रीति है तो स्वरूप से जहां प्रीति होती है उसका नाम है राग जहां गो को देख करके बैहत को देख करके ग्लोरीज को देख करके ऑपोनेसिस को देख करके उनके पावर को देख करके जहां प्रीति की जाए उसका नाम है वैद्य तो जहां ऐश्वर्य की या गुणों की वैशाखी के ऊपर यदि प्रेम टिका है तो उसको हम कहेंगे वैदी भक्ति और जहां स्वरूप के साथ में सेवा संबंध हो मैन टू मैन रिलेशनशिप हो उसका नाम है राघ तो ये स्वारस् जो परमाविष्टता है ये उसका तटस्थ लक्षण है मुख्य रक्षण भक्ति का मुख्य रक्षण जो है वो है अंकुलेन कृष्णाशिव तो परमाविष्णुता राग नहीं है बल्कि मई जो भक्ति है सेवा उस सेवा का नाम राग तो रागन का मार्ग जाने राय भजन श्री राय का जो भजन है वो रागन का मार्ग का भजन है अर्थात श्री राधा रानी का कृष्ण के साथ में जो प्रेम है वो प्रेम स्वाभाविक है वो किसी गुण के कारण नहीं है लीला में भ्र वर्णन कर दिया गया हो कि दूती के द्वारा कृष्ण में प्रेम हुआ या नाम सुनकर के हुआ या शाम सुनकर के मयूर मुकुट का दर्शन करके प्रेम हुआ ये मूल कारण नहीं है त्षयता संबंधात अभिमानता सात तत्त्व विशेषत्वात् उपमाता ये पांचों कारण नहीं है श्री के कृष्ण से जो प्रेम है वो काय के कारण है स्वभाव का छठा जो वस्तु है उसके कारण प्रीति है अवयोगात् माने दूती सखी विषयता माने श्री कृष्ण के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके कारण प्रीति नहीं है यह लीला के लिए है दिखाया गया स्वाभाविक रीति है उनके अभियोगाक विषय का संबंधात एक गांव के रहने वाले हैं स्वकीय संबंध है कि संबंध है ये विवाह संबंध या विवाह संबंध न होना यह सब कोई कारण नहीं है स्वीया प्रक्रिया होना यह कारण नहीं है ये सब, तो सब बाहरी चीजें हैं तो अभियोगात विषय का संबंधात संबंध संवन्द मान स्वखीय प्रक्रिया अभिमानता के मैं एक गांव की रहने वाली हूं इस अभिमान का अलमान के कारण प्रीति नहीं है सात को कृष्ण के श्रृंगार विशेष आज कपोल के ऊपर मरवत बड़ी सुंदर बनी है कमलमत बड़े सुंदर बने हैं आज मयूर मुकुट की झुकन बड़ी सुंदर है आज पटका की फोरान बड़ी सुंदर है आज काचनी की लहरान बड़ी सुंदर है आज भागो की मटकन बड़ी सुंदर है आज अरणों की मुस्कन बड़ी सुंदर है आज नेत्रों की चितवन बड़ी सुंदर है किसके कारण प्रीति नहीं प्रीति जो है वो स्वाभाविक होकर के विराजमान है उपमा तह उपमा के कारण भी प्रीति नहीं है आ कमल कितना सुंदर कमल सभी के नेत्र तो कमल के कारण नेत्र की सुंदरता हो ऐसा नहीं है उपमा के कारण सुंदरता नहीं है बल्कि स्वभावता श्री राधाणी का कृष्ण के साथ में जो प्रेम है वह स्वाभाविक का नाम है रागात्मिका प्रेम और उस रागात्मिका का जो राण करे उसका नाम है रागरा तो उसके अधिकारी नहीं हो परंतु तो उसको प्राप्त करने का एक तरीका है उस प्रैक्टिस को यदि अपनाओगे, तो तुमको वो वस्तु मिल जाएगी तो वो टैक्टिस क्या है वो उपाय क्या है वो उपाय ये है कि यदि राधा रानी की दासी बन जाओगे तो राधा रानी का जो भाव है वो उसका अनुमान तुम भी कर लोगे तुमको भी वो वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी इसे तुम राधा रानी को तो कभी नहीं बन पाओगे परंतु राधा राधारणी के दासी बनकर के राधारानी का जो मादनाक्ष महाभाव है उसका अनुभव तुम अवश्य कर लोगे जो लोग स्वयं श्री कृष्ण प्रिया बनना चाहते हैं उनको वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी जो श्री राधा राधाणी का आनवत्ति ग्रहण करके मंजरी भाव से श्री राधिका की सेवा करना चाहते हैं युवल की सेवा करना चाहते हैं श्री राधिका के हृदय में मेरी स्वामी के हृदय में जो भाव है वह भाव भी मैं पहचान जाऊंगी पहचान पाऊंगी तो ये जो भाव है ये भाव रागन का भाव है और श्री राय रामन जो कुछ भी भजन कर रहे हैं वो भजन वे रागानुदा भाव के द्वारा ही कर रहे हैं अर्थात अपने हृदय में मंजरी भाव या सखी भाव धारण करके विशाखा के भाव से वे सारी सखियों को सजा रहे हैं श्री कृष्ण को सजा रहे हैं और जो जो भूमिका उस नाटक में अपनाने जा रहा है उसको स्वयं दासी बनकर के उसी भाव से उसकी सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो हमारे स्थान सुन कृष्ण कथा राय स्थान सुनि कृष्ण कथा श्रीमंत महाप्रभु के मैं भी राय राम के पास में कृष्ण कथा सुनने के लिए गया था जिसमें दक्षिण में आंध्र में राजमुदरी में वहां के गवर्नर थे जब मैं दक्षिण यात्रा के लिए गया तो मैं उनके स्थान पर करके, उपकार श्री ने, कोई आता करने के लिए जा रहे हो वहां पर तुम्हारे मिलने लायक एक व्यक्ति है बोले कौन व्यक्ति जरूर मिलना और उनको ये विचार करके कहीं उनकी उपेक्षा मत करना कि अरे ये तो कोई राजा हैं राजकुतर ये तो गवर्नर है यहां के इसलिए विषयी है ऐसा समझ करके उनसे मिलने में चुप मत करना उनसे अवश्य मिलना मोर नाम पठाइन बोरे मेरी सुनी इच्छा है यदि पुनः यहां कहा यदि पुनः राय रामानंद से तुमको सुनने की इच्छा है तो तुम फिर से राय रामानंद के पास में जाओ मिश्र और उनके पास में कृष्ण कथा सुनो एक काम करना मेरा नाम ले लेना कि मैंने तुमको भेजा शिवन महाप्रभु का आश्रय लेकर के कोई जाएगा तो किशोरी जी और किशोरी जी के पढ़कर अवश्य ही कृपा करेंगे निताय गौर हरि गोर अपने बल से समुद्र का पानी प्राप्त किया जाए तो खारा मिलेगा और बादल के माध्यम से पानी को प्राप्त किया जाए तो मीठा मिलेगा वृंदावन बिहारी ला इसलिए निज से प्राप्त होने वाला समुद्र जल खारी होता है कृपावल से प्राप्त होने वाला समुद्र जल परम मीठा होता है इसे राय राम के माध्यम से जो वस्तु तुमको प्राप्त होगी वो जितनी मीठी होगी व्यक्ति यदि से के बलबर उस रस को प्राप्त करना चाहेगा तो वो फीका होगा इसलिए जिन्होंने संतों का चलना उसने ग्रहण किया है उन गुरुजरों के आश्रय के बिना उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है राय राम के पास में जाओ और मोह नाम लो मेरा नाम लेकर के कहना प्रद्यु मिश्र के प्रभु तो प्रद्युत मुझे श्री महाप्रभु ने आपके पास में कृष्ण कथा सुनने के लिए भेजा है तुम स्थानीय कृष्ण कथा सुनवाद करे कि मैं श्री राय रामानंद के घर पर जाकर के ये कृष्ण कथा सुनूंगा तो मैं तर जाऊंगी प्रभु ने मुझे ये आदेश प्रदान किया है इसलिए शीघ्र हो आदाते इसे शीघ्र जाओ अभी श्री राय रामानंद घर पे हैं नहीं तो फिर वे निकल गए तो गए फिर तुमको भी मिलेंगे नहीं उनका मिलना बहुत कठिन है क्योंकि अपने रस में और अपनी सेवा में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे एक एकाएक मिलेंगे नहीं अभिमान के कारण नहीं बल्कि वे निजे, उनका स्वरूप ही ऐसा है कि वे सेवा में सना व्यस्त रहते हैं इसके शीघ्रवत वो आछेन सभा पे जब तक वे सभा में बैठे हैं तब तक तुम उनके पास में जाओ उनसे मिलो ऐस्य प्रदु मिश्र चलो वक्त तुरंत ही श्री प्रद्युम मिश्र एकदम दे पड़े के कहीं उठ नहीं जाए सभा में उनके साथ में कृष्ण सुननी है श्री राय रामन के पास में प्रद्युमन मिश्र जी गए और चरण में प्रणाम किया आज्ञा दे ये लागल आगमन है श्री राय रामन पूछने लगे कि आज्ञा दीजिए कैसे आपका आगमन हुआ मिश्र कह रहे हैं कि महाप्रभु ने मुझे आपके पास में पठा भेजा है कि मैं आपसे कृष्ण कथा श्रवण कर सकूं बड़ी सुंदर बात हमारे बड़े बावा श्री पंडित जी महाराज श्री श्री बड़े बाबू महाराज जो दो समाधि हैं गीता एक है बड़े बावा की एक छोटे बावा की कृपा सुंद बाबा जी भी छोटे हैं और श्री रामकृष्णदास बाबू जी महाराज बड़े हैं बड़े बाबा बड़े बाबा के रूप में उनकी प्रति दी है उनका नाम ही बड़े बाबा पड़ गया पंडित बाबा और बड़े बाबा उनका नाम भी पड़ गया वे प्राय कहते थे कि कृष्ण कथा भी जहां तहां मत सुनना महात्मा जाता है तो भिखारी में और माधुक करने वाले संत में अंतर है माधुर करने वाला संत बिहारी नहीं है ये रूप सनातन सब राजा घरों के आए हैं इनके पास में कोई पैसे की कमी थी क्या नान भई बुई घर संपत्ति नाशी वाले में ये नहीं है ये सब महासंपत्ति को छोड़ करके आए इसे बड़े बहुत कहते थे, थे कि जहां तहां कान की झोली को भी मत्थराना जैसे एक माधुकरी वाला बाबा जी हर जगह नहीं मांगता है हर जगह का प्रसाद नहीं लेता है हर जगह का अन्न नहीं लेता है वह गिने चुने जो वैष्णव परिवार हैं उनसे ही अन्न ग्रहण करता है उनकी ही सेवा को ग्रहण करता है इसी प्रकार श्री कृष्ण कथा भी बहुत हो रही है दुकान खुली हुई है परंतु तो वहां पर कृष्ण कथा सुनेंगे तो केवल व्यवहार की बात पता लगेगी व्यवहार की शिक्षा मिलेगी परमार्थ की शिक्षा नहीं मिलेगी परमार्थ की शिक्षा वही मिलेगी जिन्होंने बड़ों का आश्रय ग्रहण किया जो संप्रदाय होकर के विराजमान हैं ऐसे जनों के द्वारा संप्रदाय के जो वास्तविक शिक्षा है भजन की वो भजन की पद्धति प्राप्त होगी इसलिए कह रहे हैं कि मिश्र कहे महाप्रभु पठाए मोरे महाप्रभु ने मुझे आपके पास में भेजा है तोमार स्थान कृष्ण कथा तुम्हारे पास शनिवार कृष्ण कथा सुनूंगा अन्य था था तो मैं तर पाऊंगा कृष्ण कथा तो उपलब्ध है परंतु वहां पर तरूंगा नहीं श्री राय राम महाप्रभु की इस कृपा इस पक्षपात को देख करके अपने प्रति अनुग्रह को देख करके एकदम भाव में डूब गए आनंदित हो गए प्रेम प्रेमावेश आ गया और मन में उल्लास होकर के कहने लगे कि आहा प्रभु की आज्ञा से आप कृष्ण कथा सुनने के लिए यहां आए हैं इससे बढ़कर के मेरा और कहा महाभाग्य होगा कि महाप्रभु ने तुम्हारे पास में भेजा है कि हाँ भाई महाभाग्य अमिपाव को था इससे बढ़कर के आप शनि के श्रोता मुझे और कहा मिलेंगे ऐसा मेरा भाग्य कहां होगा एक कही तारे लाया मृत्यु लोया ऐसा कहकर चलो चलो चलो ऐसा कहकर के श्री प्रद मिश्र का हाथ पकड़ करके श्री राय जी किसी कोठरी में अंदर ले गए सबके सामने कोई बात कहने में संकोच होता है एकांत में सजाते वैश्व के साथ में बात को जितना उल्लास के साथ में कहा जा सकता है वैसा जनसामान्य के आगे ऐसी बात नहीं कही जा सकती है पूछ रहे हैं कौन सी कथा सुनना चाहोगे श्री जी कह रहे हैं कि के, के कहिले विद्या न सही कथा क्रमे तुम कोहबे अमावे श्री विद्यानगर में जो श्री महाप्रभु के साथ में आपका संवाद हुआ उस संवाद को मैं श्रवण करना चाहता हूं आनेर की कथा तुम्हें प्रभु उपदेशता और तो और क्या दूसरे की प्रशंसा क्या की जाए आपने तो महाप्रभु को भी उपदेश दिया था विद्यानगर में इसलिए मैं उसी कथा को श्रवण करना चाहता हूं मैं भिक्षुक ब्राह्मण हूं और तुम मेरा पोषण करने वाले पोषण होकर के विराजमान हो मैं अपनी तरफ से क्या पूछूंगा भाग मंद कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है ये तो मैं पूछना जानता नहीं हूं इसलिए दिन देख मेरे ऊपर तुम अनुग्रह करो मेरे मैंने सुना था कि आपने कहा था कि महाप्रभु महाप्रभु ने कहा था कि मैंने उनसे सुना है तो महाप्रभु ने वो आपसे क्या सोना ये मेरे हृदय में जिज्ञासा हो गई मैं क्या अच्छा है क्या बुरा है ये कुछ भी नहीं जानता हूं आप ही कहिए तब रामानंद कहिल लगा कृष्ण कथा साम सिंधु उथौल और उस समय श्री राय रामन कहने लगे और श्री राय के मुख से कृष्ण कथा सिंधु उस समय उवलने लगा उथलने लगा है उछाल लेने लगा महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे सामने साध्य तत्व का निरूपण करो साध्य साधन तत्व पहले साध्य तत्व का निरूपण करो और श्री राय रमन ने शुरू किया कि निज धर्माचरण यही साध्य सार है महाप्रभु बोले ना यही बाहि ये बाहर की वस्तु है हमें पसंद नहीं है इसके द्वारा केवल चित्त की शुद्धि मात्र होगी पाप से बचाव मात्र होगा बोले निज जो कर्म किए उनको भगवत समर्पण करो बोले भगवत समर्पण करने से केवल चित्त की शुद्धि होगी स्वधर्म पालन करने से पाप से मृत्यु होगी कर्म का भगवत समर्पण करने पर चित्त की शुद्धि होगी कर्म संन्यास लेने से कर्म के भीतर जो थोड़ी सी आसक्ति बच गई है वो आसक्ति कर्म संन्यास करने से उस आसक्ति की भी निवृत्ति हो जाएगी तो कर्म करेंगे तो कर्म की मेहना भी कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगी और तो सुनने से कभी मन चंचल भी हो सकता है कि चलो ये मिल रहा है तो मिल रहा है तो संग संग मिल ले लो स्वर्ग मिल रहा है तो स्वर्ग भी भोग लेंगे तो ये होने से विलंब हो जाएगा लक्ष्य प्राप्त करने में इसलिए श्रीमद महाप्रभु बोले कि ये भी बाह्य है तो स्वधर्म पालन स्वधर्म का कृष्ण समर्पण कर्म सन्यास ये तीनों चीज वाह हो गई बोल तो ज्ञान मिश्रा भक्ति वह जीवन का लक्ष्य है बोल ज्ञान मिश्रा भक्ति भी जीवन का लक्ष्य नहीं है ज्ञान मिश्रा भक्ति होने पर माया की निवृत्ति होगी परंतु सेवा सुख की पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगी ज्ञान के प्रभाव से माया की मूर्ति तो हो जाएगी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी भक्ति के साथ में भक्ति के प्रभाव से परंतु कृष्ण सेवा सुख का आस्वाद की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए आगे कहो तब श्री राय ने कहा कि शुद्धा भक्ति वह साध्य सार है बोले हां यह है परंतु तो इसके आगे कहो तब कहा राग भक्ति जो है वह साध्य सार होकर के विराजमान बोले राग भक्ति में भी कौन सी है बोले राग भक्ति में दास्य भक्ति सार सार होकर के विराजमान है साध्य सार होकर के विराजमान बोले दास्य भक्ति में ठीक है सेवा है परंतु तो कहीं ना कहीं ये मेरे स्वामी हैं और उनकी मेहमा उनका भी कहीं ना कहीं उपाधि जुड़ी हुई है शुद्ध स्वाभाविक जो संबंध है वो नहीं है। एकदम स्वाभाविक संबंध स्वाभाविक संबंध तो है परंतु एकदम स्वाभाविक संबंध नहीं है तब क्रम क्रम करके सक्ष भक्ति का वर्णन किया सक्ष भक्ति से भी ज्यादा निकटता है सखा से भी ज्यादा निकटता होती है वो होती है मां माता पिता में इसलिए बासल्य भक्ति का वर्णन किया बासल्य भक्ति से भी ज्यादा निकटता होती है अत्यंत अंतरंगता होती है है में प्रीति इसलिए मधुर भक्ति को साध्य साध बताया मधुर भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है भक्ति में भी गोपी प्रेम सर्वश्रेष्ठ है महाप्रभु की भाषा बदल गई अभी कह रहे थे भाई है अब कह रहे थे भी है फिर कह रहे हैं हा यह ठीक है इसके आगे कहो अब गोपी प्रेम का आगे वर्णन करते हुए श्री रायरामन ने कहा कि श्री राधिका प्रेम ही वही साध्य सार होकर के विराजमान साध्य का निर्धारण हो गया कि श्री राधिका प्रेम सर्वोत्तम है पर जो तो राधिका प्रेम मिले कैसे उसके आगे वो राधिका प्रेम उसकी महिमा को जब तक नहीं जाना जाएगा तब तक राधिका प्रेम में निष्ठा पूरी नहीं होगी इसलिए श्री राय ने उस समय ये पूछा राजन से महाप्रभु ने पूछा कि कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करो मेरे सामने राधिका के स्वरूप का वर्णन करो प्रेम के स्वरूप का वर्णन करो और मेरे सामने श्री राधिका प्रेम का वर्णन करो राधिका प्रेम की उत्कृष्टता का वर्णन करो तो प्रेम और राधिका इनका कृष्ण का स्वरूप करो कृष्ण की महिमा का वर्णन करो राधिका के स्वरूप का वर्णन करो राधिका की महिमा का वर्णन करो राधिका प्रेम जो है उसके प्रेम जो है उस प्रेम की महिमा का वर्णन करो तो श्री राधिका और प्रेम ये दो एक चीज है इसने कृष्ण की महिमा का वर्णन किया राधिका के स्वरूप का वर्णन किया और श्री राधिका प्रेम का जब वर्णन किया है तो श्री महाप्रभु का पेट भर गया यह सुनकर के कि भाई अब पेट भरा राधा का प्रेम से भर करके और कोई दूसरी वस्तु तो नहीं हो सकती है तब यह प्रश्न किया उस राधा का प्रेम की प्राप्ति कैसे हो यहां तक साध्य तत्व का निरूपण हो गया सर्वोत्तम साध्य तत्व कौन है बोले श्री राधा का प्रेम राधिका की महिमा के बाद में राधिका प्रेम ये सात स्वरूप तो राधिका की मेहिमा राधिका प्रेम का वर्णन श्री कृष्ण की मेहिमा और श्री प्रेम के स्वरूप का वर्णन ये चार प्रश्न किए इनमें प्रेम के स्वरूप का वर्णन नहीं किया क्योंकि कृष्ण कि श्री राधिका और प्रेम ये दोनों एक होकर के विराजमान श्री राधा का प्रेम नहीं होकर हो के ही विराजमान है तब प्रभु का पेट भर गया बोले अब आज पेट भर गया कि श्री राधा का प्रेम ही साधे श्रोमणी है पर तो तुमने ये कहा कि राधा का प्रेम तो राधा में ही है कहीं दूसरी जगह नहीं है तो जो चीज हमको मिले नहीं उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है कोई चीज बहुत बड़ी है बंधु हम लोग क्या मतलब हुँ? उसको जाना या नहीं जाना उससे क्या मतलब उसका कोई लाभ हुआ नहीं तो वो प्रेम मिले कैसे ये जब प्रश्न किया तब श्रीमद महाप्रभु ने श्री के प्रश्न पर श्री रायरामन ने उस समय प्रेम विलास विवर्त का वर्णन किया श्री रायरामन पूछ रहे हैं बोले राज का प्रेम बड़ा है इसके आगे वर्णन करो महाप्रभु आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा भी कोई श्रोता है जो ये कहता है राधा का प्रेम के आगे क्या है उसका वर्णन करो राधा के प्रेम के आगे क्या हुआ उसका कोई चीज है ही नहीं तो उसका वर्णन किया जाए तो महाप्रभु कह रहे हैं हाँ उसके आगे एक चीज है वो चीज क्या है बोल प्रेम विलास विवर्त और उस प्रेम विलास विवर्त में विवर्त के वर्णन में जिस समय श्री राधा कृष्ण इन दोनों के मिलित स्वरूप का वर्णन किया और जो मिलित स्वरूप का वर्णन करते हुए जहां मिलित स्वरूप का वर्णन करेंगे वहां पर अपने आप ही आगा अगला जो स्टेप होगा वह महाप्रभु का आ जाएगा महाप्रभु अपने आप ही आ जाएंगे सो ही मुख ऊपर हाथ रख दिया श्री प्रेम विलास का वर्णन करते हुए सखि न समो नहम रमणी भेद आस्ते प्रेमरसे नो भय मनिर्मो निष्पेश अहम कांता कामति न इति रहता भवान भरता तदनी रेअ यत इदानीं भार्हस तथा प्राणा स्थिति अति अतिसम कि श्रीरायदे ये दो श्लोक श्री चैतन्य चंद्र नाटक में कभी कभी पूर्ण निरूपण किए पहले स्थिति थी कि सखी नसर रमणो नाह रमणी वो रमण है मैं रमणी हूं ये वृत्ति नहीं रही मनोवृत्ति समाप्त हो गई स्वामी मैं भार्या हूं यह भाव यदि प्रकट हो रहा है फिर भी मेरे प्राण की स्थिति है ऐसा कहो तो श्री महाप्रभु ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि निष्कारण प्रेम का वर्णन करके निपाधि प्रेम का वर्णन करके अब सोपाधि प्रेम का वर्णन करो क्योंकि तो वियोग जब हुआ तो वियोग होने पर इन दोनों को मिलाने के लिए सखी की आवश्यकता पड़ेगी और सखी का प्रयास इनको मिलाएगा तो ये स्वपाधिक प्रेम हो जाएगा तो प्रेम का वर्णन करने के बाद में सोपाधिक प्रेम का नीचे की कोटि का जो प्रेम है उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है पर ये सा दिखावा बा, मूल बात नहीं है महाप्रभु ने जो मुंह पे हाथ रखा वो इसलिए रखा कि आगे का जो वर्णन आएगा वो वर्णन श्री महाप्रभु का स्वरूप आएगा राधा कृष्ण मिलतनु हो करके राधा दुत सुगणित तो हो करके आप विराजमान हो यह वर्णन आएगा वो तो कहीं ये वर्णन नहीं करने लग जाए मेरी महिमा का गायन नहीं करने लग जाए श्री राय इसलिए राय के मुख के उन पर श्री महाप्रभु ने हाथ रख दिया राय रामन को मानने वाले हैं क्या महाप्रभु ने भले मुख में हाथ रख दिया हो राय मानने वाले तो है नहीं रमन ने महाप्रभु से कहा गुलमाराज भूरा भूरी छोड़ करके छल कपट जो है उसको छोड़ करके सीधी सीधी बात बताओ मैंने अभी अभी देखा कि तुम संन्यासी थे फिर मैंने देखा कि सन्यासी नहीं है वहां पर एक गोपाल गौर श्याम किशोर विराजमान है गोपाल विराजमान है कृष्ण विराजमान फिर मैंने देखा उस गोपाल के पास में एक परम सुंदरी कन्या भी विराजमान है सुंदरी किशोरी भी विराजमान है और वो तुम्हारा आलिंगन कर रही है उस कृष्ण स्वरूप का आलिंगन कर रही है ये क्या चक्कर है तुम सन्यासी हो कि कृष्ण हो कि के कृष्णालिंगित श्री कृष्ण हो ये तीन स्वरूपों का मैं दर्शन कर रहा हूं है हो क्या तुम मेरे साथ में छल नहीं करोगे भूरा भूरी नहीं करोगे छल छल कपट नहीं करोगे जो सच असली बात है वो तो बताओ अपना तुम्हारा स्वरूप क्या है और जब पकड़ में आ गए तब श्री महाप्रभु ने दिखाया कि मेरा स्वरूप ये है उस समय देख रहे हैं कि महाभार और रसराज दुई एक रूप नितौर हरि गौर महाभार और रसराज ये दोनों एक रूप होकर के विराजमान है राधालिंगित श्री कृष्ण वे ही निविड़तम आलिंगन रूप में श्रीमन महाप्रभु बन गए निकुंज में हैं निवड़ आलिंगन पंत महाप्रभु के स्वरूप में है निविड़तम आलिंगन निविड़ आलिंगन में भी श्री निकुंज मंदिर में मुखार दो रहेंगे नेत्र चार रहेंगे नासकाएं दो रहेंगे कान चार रहेंगे वक्षस्थल दो रहेंगे भुजाएं चार रहेंगे चरण चार रहेंगे भले कितने भी लिप्त हुए हो परंतु तो कहीं अभेद में भी भेद कहीं दिखेगा परंतु तो श्री महाप्रभु के स्वरूप में इतना निवृत्त आलिंगन है कि वहां नेत्र में ही नेत्र समा गए नासका में ही नासका समा गई कान नहीं कान समा गए और चार नहीं रहे कान वहां पर दो कान ही रहे एक श्रीमंद महाप्रभु के स्वरूप में राधिका का स्वरूप भी विराजमान और कृष्ण का स्वरूप भी विराजमान यह है प्रेम विलास विवर्त माने पराकाष्ठा की स्थिति विवर्त माने पराकाष्ठा विवर्त माने चेष्टाओं का परिवर्तन विवर्त माने धर्म के तीन अर्थ नुकुंज में कभी चेष्टाओं का परिवर्तन है प्रेम विलास प्रेमविलास में श्री युगल के मिलन से मिलन के समय कहीं गोरेलाल सावरी प्रिया के साथ में बिहार करते हुए विराजमान है चेष्टाओं का परिवर्तन है संभव है वहां पर विवर्त मान्य भ्रम संभव है श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया जी इनमें मैं कृष्ण हूं के राधिका हूं राधिका हूं कि कृष्ण हूं ये भ्रम भी संभव है परंतु तो का जो परम चमत्त जो रूप है पराकाष्ठा का जो रूप है मिलन का वो पराकाष्ठा का रूप श्री निकुंज निमन निकुंज बिहार उसकी यदि कहीं मूर्ति है तो वो मूर्ति है महाप्रभु इसलिए श्री दादू बड़े बाबाजी महाराज वे रामकृष्ण दास बाबाजी महाराज बड़े बाबा उनके शिष्य होकर के श्री रामदास बाबा बाबाजी महाराज उनके आखर है कि श्रीमद महाप्रभु ये श्री प्रिया लाल के निकुंज विलास के स्वरूप भी निकुंज विलास का मूर्तिमान स्वरूप यदि है तो श्रीमंत महाप्रभु तो निकुंज विलास का मूर्तिमान स्वरूप यदि कहीं विराजमान है निकुंज विलास निकुंज विलास प्रेम विलास विवर्त नाम बहुत सुना उसका स्वरूप क्या है वो स्वरूप यदि किसी को देखना है तो वो स्वरूप श्रीमन महाप्रभु में देखा जा सकता है कि जहां इतना निवृत्तम मिलन है कि नेत्र ही नेत्र बन गए मास नासका ही का, नास का बन गई वक्षस्थल स्थल ही वक्षस्थल बन गई भुजा ही भुजा बन गई तो केवल निवर मिलन नहीं करके श्रीमंद महाप्रभु विराजमान है और उस मिलन का जब दर्शन निवरत कराया उस समय श्री राय रामानंद कृतकृत्य होकर के विराजमान हुए और जब महाभारसराज दोनों को एक रूप में देखा और वो एक रूप ही फिर से संन्यासी रूप में श्री महाप्रभु के रूप में सामने प्रकट हुआ तब जाने के निविड़तम स्वरूप क्या है श्री प्रद्युम्न मिश्र उनके सामने श्री राय रामानंद महाप्रभु के स्वरूप का ही गायन कर रहे हैं महाप्रभु का स्वरूप अद्भुत स्वरूप वह प्रेम विलास विवर्त की साक्षात मूर्ति नुकुंजी की साक्षात मूर्ति यदि कोई है नुकुंज विहार नुकुंज बिहार बड़ा हल्ला है बड़ा आकर्षक है सब उसके वो आकर्षक परंतु नुकुंज बिहार का साक्षात स्वरूप यदि कोई है तो वो नि, नि, श्री महाप्रभु नुकुंज माने महाप्रभु जहां निवृत्तम विलास होकर के श्री प्रियालाल दोनों विराजमान होकर के विराजमान दोनों एक होकर के विराजमान निवृत्तम विलास में विराजमान हैं, श्री रामानंद ने कृपा करके जब कृष्ण कथा कही तो कथा रसामृत सिंध उस समय कथा जो सिंधु है वह उमरने लगा दोनों दो प्रेम में डूब गए सेवक ने आकर के होश दिलाया कि महाराज रात्रि होने को आ गई है अब ये कथा यहां समाप्त करो तब श्री तब तो सेव के कहिल दिन हरिल अवसान सेवक ने कहा मारे दिन बीत गया है आपने दोपहर से शुरू किया था और संध्या हो गई है दिन बीत गया है तबे राय कृष्ण कथा कौरिल विश्राम उस समय श्री राय ने कृष्ण कथा का विश्राम किया नि गौर हरी गोविंद गो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय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 जय yeah, yeah, yeah. <laughs>